श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथको नंसोध्याय भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन उद्ध उवाच सुदुश्चरा मन्ये योगचर्या योगचरिया मनात्मन यथानसापमान सिद्धे तन्मे ब्रूहंजसाच्युत उद्धव ने कहा अच्युत जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधनाओं को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके प्राय स पुंड काक्षयुजंथो योगि नो मन विषेदंत समाधान मनोनिग्रहिता कमल नयन आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं अथात आनंद दुघम पदाबुज हंसाश्रीर नरविंद लोचन सुखमेश्वर योग कर्म भी तन्मा विहता न पद्मलोचन आप विश्वेश्वर हैं आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंदवर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हल्ली है किम चित्रमच्युत तबई तद से बंधो दासन्य शरण सुयदात्मसा यो रोचे अस्सा मृगे स्वयमेश प्रभो आप सबके हित श्रोहिद हैं आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटकों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं खिलात्मदयत स्रम आश्रिता सर्वाद स्वकृतवृजेत को नू को वजे कि स्तुत्य किप तव पाधर जोजुषा प्रभो आप सबके प्रीतम स्वामी और आत्मा हैं आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं आपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है नोप युषा प्रतमृद मुद स्मरिस्तुता शुभम विधून नाचार्य चैत्य वपुषा स्वगति भगवन आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबे आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं श्री शुकुवाच इतुद्धेना चेतसा पृष्ठो जगत्क्रीर्णनक स्वशक्ति गृहित मूर्तिरोम मनोहर स्मृत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मादिईश्वरों के भी ईश्वर हैं वे ही सत्वरज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की स्थिति उत्पत्ति आदि के खेल खेल खेला करते हैं जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया श्री भगवान वाच हतते कथ मम धर्माश मंगला श्रद्धया चरम मृत्युम जयति दुर्जय कुर्वाणी कर्मा मदर्थनक स्मर मय्यर्तमनित् मध्धर्मात्मनोर श्री भगवान ने कहा प्रिय उद्धव जब मैं तुम्हें अपने उन मंगल में भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अपनाया अपनाया अनायास ही जीत लेता है उद्धव जी मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त में समर्पित हो जाएंगे उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे देसान पुण्यानाश्रेत मद्भक्त साधुषिता देवासुर मनुष्यो मद्भक्ताचरिता च मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो, उन्हीं में रहे और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्न्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें पृथक सत्रेणवा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सव कार्येदीत्याद्य महाराज विभूति माव सर्वभूते सो बहिरंतर एक छेतात्म चात्मा यहाशय पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य वाद्य आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें सिद्धांत करण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखें इत सर्वाणी भूता ही मद्भावन महाद्विते सभाद्यन मन मानो ज्ञानम केवलमाश्रिता ब्राह्मणे पुल कशेस्ते ने ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के पंडितों मत निर्मल बुद्धि जी जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल चोर और ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए नरेस्वभीक्षण मद्भाव पुनसो भाव यत स्पर्था सूया तिरस्कारा जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा होड़, ईर्ष्या तिरस्कार और अहंकार आदिदोष दूर हो जाते हैं विसृज्य स्मे महान स्वांद्रृशा च दैहक प्रणमे दंडवद भूमा गोखरम ये सु भूते सुम्भाो नोपजाते उपासी तीन अपने ही लोग यदि हसी करे तो करने दे उनकी परवाह न करे मैं अच्छा हूँ वह बुरा है ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते चांडाल गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार से मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे सर्व ब्रह्मात्मक विद्यात्मीषया परिपश्यन परमेत सर्वतो मुक्त संशय उद्धव जी जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्मबुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ स्वरूप देखने लगता है ऐसे दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपरां हो जाता है अयम मिथर्व विसर्वकल चीनो मतो मम मनोभा का मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए न्यांगोपक क्रमे ध्वंसो मध्धर्मस्ोद्धवान्वी मयाभ्यवसित सम्यक निर्गुणीस उद्धव जी यही मेरा अपना भागवत धर्म है इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है यो यो मयि पर धर्म कलप्य निषलायसेसो निरर्थ सैन भयाधेरी वसतमा ऐसा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिण यमंडते नेतेनोति भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि त्रुटिपर्णी तो दूर रही यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य को प्राप्त कर ये सीभि कृष्ण ब्रह्मवादस्थ संग्रह सभ्यास विधिना दुर्गम अभिक्षणस्ते गयुक्तिमत मुचेत पुरुषो नष्ट संशय उद्धव जी यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तयुक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है सुविव तव प्रश्न मय तदपारियेत सनातनम ब्रह्म गुह्यं परम ब्रह्माधिगछती ब्रह्मा या एक तम भक्ति सुप्रध्यास पुष्क ब्रह्मदाज से मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भाति खुलासा कर दिया जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझावेगा उस ज्ञान ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वस्वरूप तक दे डालूँगा उसे आत्मज्ञान करा दूंगा ये तत्मधी तवित्रम परम शुचे सपूय तान धरमाम ज्ञानदीपे न दर्शयन या ए तत्या नित्यम अभ्रग्रहण मई भक्ति पराम कुर कर्म भी उद्धव जी यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही दूसरों को भी पवित्र करने वाला है जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा वह इस ज्ञानदीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा अब्युद्धवया ब्रह्म सखे समितगत मोह मनोभव नहीं तत्वया दाम्भिका नास्तिका सठा च अश्रश्रोर भक्ताय दुर्विनीताय प्रिय सखे तुमने भली बात ही ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना तुम इसे दाम्भिक नास्तिक सठ श्रद्धालु भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना एक तोष्र्विनाय ब्रह्मण् प्रिया साधवे शुचि ब्रूयाद्भक्ति श्रद्धिता नैतव्यज्ञा जिज्ञासातव्यम अवशिष्य पिता पीयूषम अमृत पातव्यम नवशिष्य जो इन दोषों से रहित हो ब्राह्मण भक्त हो प्रेमी हो साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए यदि शुद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता ज्ञाने कर्म योगे चुतायां दंडधारणे यानर्थो नृण तात ता हम चतुर्विध मदा तकसमस्तकर्मा निवेदिता मे तदा मृत्यारम भूजा कल्पते प्यारे उद्धव मनुष्यों को ज्ञान कर्म योग वाणिज्य और राज राजदंडादि से क्रमशः मोक्ष धर्म काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ा स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है श्री योग मार्ग श्लोकवचो निशम्य बद्धांजलि प्रीत प्रभूद कंठो न किंचिचे प्लृथा च चित्त प्रणयावघूर्णम धैर्य राज्यमानिरा यदु प्रवीरम श्रेष्ठास्त संस्तचरणारिंदम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आँखों में आंसू उमड़ आए प्रेम की बाढ़ से गला रूंध गया चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया उनका प्रेमावेश से विफल हो रहा था उन्होंने पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदवंशिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की उद्धव विद्राभितो मोह महाअधकारो य आश्रि मे तव सन्निधा दिभो कि शीत तमो भी प्रभुवंत जाद्य प्रत्येता प्रत्यायम प्रदीप हिवा कृतस्तस्तव पादमूल कोण्यस्तमी छं तदीय उद्धव जी ने कहा प्रभो आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया भला जो अग्नि के पास पहुंच गया उसके सामने क्या शीत अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं भगवन आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा लेनशतेदृढ़ स्नेह पाशो दासवतेषो प्रसारित श्रेष्ठ वृद्ध ये माय जाचात्म सुबोध हेती नमोस्त महायोगि प्रपन्न मनुषाधि योजेपाई आपने अपनी माया से सृष्टिवृद्धि के लिए दाषाण विष्णुअंधक और सात्वत्वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाद से बांध दिया था आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला महायोगेश्वर मेरा आपको नमस्कार है अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे श्री भगवान गच्छो महाो बधरक्षम महाश्रम तत्र मतपाद तेदे स्नानोपस्पर्शन शुचि भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी अब तुम मेरी आज्ञा से बदरी मन में जाओ वहीं मेरा ही आश्रम है वहाँ मेरा आश्रम है वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे इक्षया लकन विधूता शेषकल वसा लो वक्यंग वन्यभोक्सुखिने तचक्षुर्वंदमा सुशील संयते शातसम ज्ञान विज्ञान संयुक्त अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे प्रिय उद्धव तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रह कर सहना स्वभाव सौम्य रखना इंद्रियों को वश में रखना चित्त शांत रहे बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना मत्तो नुशिक्षित ये विवेक्तम अनुभवय मैया भीषित चितौ मधर्म निरत अति व्रज गति माभेश मैंने तुम्हें जो शिक कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचारपूर्वक अनुभव करते रहना अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे मेरे परे मेरे परमान स्वरूप में मिल जाओगे श्री शोक सए मुक्तो हरिधब प्रदक्षिणम तम परिसृत्यपाद शिरो निधाया श्रुकला न सिंचदपरोंपक्रमे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद्व चरणों की शरण ले चुके थे फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। दियादुस्तस्नेतरो न शक्स्त पिहां जजौ मुर्धन भरती पादुके बिभ्रनमस्कृत यजौ पुनः पुनः सन्निवेश्य स्तनृदिवेश तो महाभागवतो विशाला हरे परीक्षित भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है उन्हीं के विियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए उनका त्याग करने में समर्थ न हुए बार बार विवल होकर मूर्छित होने लगे कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएँ अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनके दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपो में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की हेतदानंद समुद्र संभृतम ज्ञानामृतम भागवताय भाषितम कृष्णे नोगेश्वर से विता गृण सदया से मुझते भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है भवभय अबहंतु ज्ञान विज्ञानसारम नृगम कृद उपजह भृंगवेद सारम अमृत मुदि तचापाही भृत्य बर्घान पुरस्त माध्यम कृष्ण संयम न परीक्षित जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है उन्हें जरा रोगादि भय की निवृत्ति के लिए क्षेर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा उन्हें क्रमशः अपने नृवृत्ति और प्रवृत्ति भक्तों को पिलाया वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंश्याम सहितायाम एकदश स्कंधे एक